देवी भागवत पांचवा वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख में देवी के सामने उपस्थित हुआ क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय श्रीमान दुर्मुख कमच पहन कर रथ पर बैठा था उसके हाथ में धनुष और बाण थे अरे अबले ठहरो ठहरो बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी उसे आगे बढ़ते देख भगवती ने शंख ध्वनि की उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष लगी तब दुर्मुख भी बार चलाने को उद्यत हो गया उसके तीखे एवं शीघ्र सर्प के समान भयंकर थे भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और वे गर्जने लगी राजन अब दोनों में महान भयंकर संग्राम होने लगा बाण, शक्ति गदा मुसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से भी परस्पर प्रहार करने लगे उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदी बह चली उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित किए हुए हो उस अवसर पर की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें हुई थी बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे मृतकों के संसर्ग से अत्यंत दुर्गंधित हवा चलने लगी मांसभ जानवर बड़े जोरों से चिल्ला चिल्लाकर आवाज़ कर रहे थे तब दुरात्मा क्रोध से से उठा काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से गाने लगा तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं सुंदरी तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त होने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो अन्य आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा देवी बोली तेरी मौत सिर पर नाच रही है तू काल से मोहित है अथवा जी भर कर अनाप शनाप के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वास्कल को भेज दिया है मूर्ख जा अथवा रह तुझे मरना ही अभिष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण हर मूल बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया था भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के काट किया मानव इंद्र वृद्धा सुर पर रेंक रहे हैं अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी देखकर कातरो का कलेजा धल उठता था और सूर्य उत्साहित हो रहे थे देवी के ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट दिया गया रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्दर्श गा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गरा से चोट पहुंचाई महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किर सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए वह जमीन पर पड़ गया अब देवता आनंद से विहवल होने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरम्भ कर दी साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे उनके मुख से जय जय कार की घोषणा हो रही थी लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई यह देखकर ऋषियों सिद्धों गंधर्वों विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणे चमक उठी